बृहदारण्यु उपनिषद भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण दो अश्वेध संबंधी अग्नि की उत्पत्ति अथाग्नेर स्वेधोपयोगिकोत्पत्ति तद विषय दर्शन विवक्षयी उत्पत्ति स्तुत्य था अब आगे अश्वेध में उपयोगी अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तदृष्टि तो कहने की इच्छा से ही जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है वह स्थिति के लिए है नैवेह किंचनाग्र आसीन मृत्यु नैवेदावृतमासीसन यासी मृत्यु तन्मोरतामी थी सोर्षम चर तस्चत आपो जायंतार्चते वैंबे कम भूदि तदेवार क्या कम हवा अस्मई भवती या एवे तकर्कत्व वेद पहले यहाँ कुछ भी नहीं था यह सब मृत्यु से ही आवरित था यह अस्नाया क्षुधा से आवृत था अस्नाया ही मृत्यु है उसने मैं आत्मा मन से युक्त हूँ ऐसा मन किया उसने अर्चन पूजन करते हुए आचमन किया उसके अर्चन करने से आप हुआ अर्चन करते हुए मेरे लिए क जल प्राप्त हुआ है अतः यही तर्क का अर्कत्व है जो इस प्रकार अर्क के इस अर्कत्व को जानता है उसे निश्चयक सुख होता है नैवेह किंचनाग्र आसित इह संसार मंडले किंचित किंचिदी नाम विभक्त विशेषम नैवासी न बभूवअग्रेगुत्पत्तेमन आदे हा। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था अर्थात मन आदि की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ इस संसार मंडल में किंचन मात्र कुछ भी नाम रूप में विभक्त हुआ कोई भी पदार्थ विशेष नहीं था किम सैत नैवेह किंचन इतिते न कार्य कारण आसी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 ननु नन कारण से ना नास्ति मृत्पिंडादी दर्शना तसिता अस्तु कार्य न तो कारण से उपलभ्य मानवाद सिद्धांति किंतु कारण का तो अभाव नहीं होता क्योंकि घटोत्पत्ति से पूर्व भी मृत देखे जाते हैं जो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 शून्यवादी नहीं क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व तो सभी को उपलब्धि नहीं होती यदि अनुपलब्धि ही अभाव का कारण है तो उत्पत्ति से पूर्व तो सारे जगत का कारण या कार्य उपलब्ध नहीं होता अतः सभी का अभाव होना चाहिए न ना मृत्युनैवेद मवृत्तमासी श्रुते है यदि ही किंचिति नासीत येनाव्रियते यव्रियते ये तदा इति नहि भवति गगन नवक्षत मृत्युनृत नवती गगनकुसुम्छन्नो बंध्यापुत्र ब्रवीति च मृत्युनृतमासी तस्मावृत्यम प्रगुत्पत् सदुभयसीतुतेमाण्यदनवाच सिद्धान्ति ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ यह मृत्यु से ही आवृत था ऐसी श्रुति है यदि उस समय कुछ भी ना होता तो जिससे आवृत होता है और जो आवृत होता है उसके विषय में श्रुति यह न कहती कि यह मृत्यु से आवृत था वंध्या पुत्र आकाश कुसुम से आच्छादित होता हो ऐसा कभी नहीं होता किंतु श्रुति ऐसा कह रही है कि यह मृत्यु से ही आवृत था अतः जिस कारण से आवृत था और जो कार्य आवृत था उत्पत्ति से पूर्व वे दोनों ही थे क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और ऐसा अनुमान भी किया जा सकता है अनुमीयते चागुत्पत्ते कार्यकारण्यो अस्तिव कार्य से ही सतो जायम से कारण सत्युत्पत्तिदर्शनासती दर्शना जगतुत्पत्ते कारणस्तिवीयते घटादी कारणस्त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 फुटनोट इससे कारण की सत्ता का अनुमान किया जाता है अनुमान का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए विमत सत्पूर्व कार्यवाद घटवत्। विवाद का विषयभूत जगत कारण पूर्वक है क्योंकि वह कार्य है जैसे घट घटादिकणसस्याप्य सत्वम अनुपमिंडादिकटाद नुपत्ति चेत शून्यवादी किंतु घटादि के कारण की भी तो सत्ता नहीं है क्योंकि मृतपिंडादि को नष्ट किए बिना घटादि की उत्पत्ति ही नहीं होती यदि ऐसा कहें तो फुटनोट अतः यह घट रूप दृष्टांत साध्य विकल होने के कारण उक्त अनुमान प्रमाणिक नहीं है न मृदादेह कारण मृतुवर्णादि ही तत्र तम घटरुचकादेह न पिंडाकार पिंडाकार तद्भावे असत्यपि कारण द्रव्य मात्रा पिंडकाशे तद भावास्य पिंडाशेषे मृत्युवर्णादीद्रव्यम घटरुचकापत्ति विशेषो घट रुचकादि घटरुचका असति तो मृत्यु मृत्युवर्णादि द्रव्य घट जायता इति मृत्यु घटिकादी द्रव्य में तो विशेषः सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि कारण तो मृत्दि है घट और रुचक कंठभूषण आदि के कारण तो मृतिका और सुवर्णादि है उनका पिंडाकार विशेष कारण नहीं है क्योंकि उसका अभाव होने पर भी उन मृतिकादि की सत्ता तो रहती ही है पिंडाकार विशेष के न रहने पर भी मृत् और सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्र से ही घट और रुचकादि कार्य की उत्पत्ति होती देखी जाती है अतः घट और रुचिकादि का कारण पिंडाकार विशेष नहीं है मृतिका और सुवर्णादि द्रव्य के अभाव में घट और रुचकादि की उत्पत्ति नहीं होती अतः मृतिका और सुवर्णादि द्रव्य ही उनका कारण है उनका पिंडाकार विशेष कारण नहीं है फुटनोट इसलिए ऊपर दिए हुए दृष्टान्त में साध्य वैकल्प दोष नहीं माना जा सकता कार्यमुत्पादया, पूर्वोत्पन्न सात्म कार्य ध्यान उत्पादयति एकस्मिन् कारणे युगपदनेक्य विरोधा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 मृदादिकारणप मृद्य घटादिकार्याप्यन वर्तते इेतद युक्तम पिंड घटादी व्यतिरेकेण मृदाधिकणसुपल्भादि चेत शून्यवादी किन्तु पिंडादी से भिन्न मृत्ति की कोई सत्ता नहीं है इसलिए ऐसा कहना अनुचित है पिंडादी पूर्व कार्य का लय होने पर मृदादिकण का लय नहीं होता वह घटादि कार्यांतर में भी अनुवृत्त रहता है ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि पिंड और घटादि से पृथक मृत्यु आदि कारण की उपलब्धि नहीं होती न मृदाधिकारुत्पत्त पिंडादी निवृत्ता दर्शन सागर मृदाद्यवयवानामेव घटाद प्रत्यक्षादृश्यादि कल्पनापत्य है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि घटादि की उत्पत्ति होने पर पिंडादि की निवृत्ति हो जाने पर भी मृतिकादि कारण द्रव्यों की अनुवृत्ति देखी जाती है यदि कहो कि समानता के कारण उनमें मृतिका का अन्वय देखा जाता है कारण की अनुवृत्ति होने से नहीं तो यह ठीक नहीं है क्योंकि पिंडादिगत मृत्तिदि अवयवों को ही घटादि में प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिए केवल अनुमाना अनुमान भाष्य सादिश्यादि की कल्पना करना उचित नहीं है न च प्रत्यक्ष प्रत्यक्षा विरुद्धाभ्यभिचारिताक्षपूर्वकवादुम सेनाश्वास प्रसंगात् यदि च चणिकेदम गम्यम तद्बुद्धे तस्या अप्यबुपेक्ष अप्यबुपेक्ष तुद्धे मृषा सर्वनाश्वास तदीद बुद्ध्योर कर्तृभाव संबंधा उपपत्ति इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की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 तदबुद्धि की इस प्रकार अनुवस्था प्राप्त होने पर बुद्धि को स्वतः प्रमाण मानना होगा ऐसी दशा में या उसके समान है बुद्धि बुद्धि भी के के ही अंतर्गत होने से होने से मिथ्या कारण सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा तथा तदिदम यह और वही इन बुद्धियों की भी कोई करता न होने के कारण परस्पर पर संबंध होना संभव नहीं होगा फुटनोट तत और इंदम ये दोनों बुद्धियों दो क्षणों में होती है एक बुद्धि दूसरे क्षण में रह नहीं सकती अतः उसके स्वरूप का तिरधान न हो जाए इसके लिए इन दोनों का एक करता दृष्टा संबंध मानना चाहिए परन्तु क्षणिक विज्ञानवादी के मत में दो क्षणों में रहने वाला कोई एक दृष्टा है नहीं अतः उन बुद्धियों का संबंध संभव ही है साधस्या तत्संबंध इति चेन्न तदीद तदीत बुद्ध इतरेतरुपत् असति चेतरेतर सादृश्य ग्रहणुपत्ति असत्य सादृश्य तदुरी चेन्न तदीदंबूर सादृश्य बुद्धिवत्षय प्रसंगा अस असद्वि शयत्व सर्वुनावी चेन्न बुद्धिबुद्धिरप्य सद्षय तदप्यस्वीति चेन्न सर्वुद्धीना मृषा सत्यबुद्युपत्ते तस्मा सत्य तस्ृश्यादुरी अत सिद्ध प्राकार्योपत् कारणसद्भाव यदि कहो कि सदृशता के कारण उनका संबंध हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि तथ इदम इन बुद्धियों का इतरेतर विषयत्व भिन्न भिन भिन्न विषयों को ग्रहण करना सिद्ध नहीं होता जब तक इन बुद्धियों के विषय भिन्न भिन भिन्न न हो तब तक इनकी सदृश्यता का भी ग्रहण नहीं हो सकता यदि ऐसा माने कि विषय की सदृशता न होने पर भी यह वही है ऐसी बुद्धि होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में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 नोट, क्योंकि यह सब असत यानी शून्य रूप है ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धि से ही हो सकता है सत्ता शून्य बुद्धि असत का भी ग्रहण कैसे करेगी अतः सादृश्य से यह वही है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है यह कहना ठीक नहीं है इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण की सत्ता सिद्धि ही है कार्य से चाभि व्यक्ति लिंग कार्य से सदभाव प्रागुत्पत्ते सिद्ध कथम लिंग लिंगम लिंगमे अभिव्यक्ति साक्षा विज्ञा लोके योक प्रवृत आदिना घटादि वस्तु तदा लोकादीनाविस्कारेण विज्ञान विषय प्राप्व प्रकम न व्यपचरती तथेद अभी जगत्पत्तेवग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 चेत न ही तव घटाधिक कार्य कदाचिअप्य विद्यम मृत्यु मृत्युदिते आदित्ये उपलब्धे तृतपिंडे सन्नीहते तम आद्यावरणे जा सती विद्यम्वादीन चेतन पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है यदि तुम्हारे मत में कार्य अविद्यम नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए तुम्हारे मन मता कार्य कभी अविद्यम तो है नहीं इसलिए जब मृतपिंड की संिधि न हो और अंधकारादि का आवरण भी न हो उस समय सूर्योदय होने पर उसकी उपलब्धि होनी ही चाहिए क्योंकि वह विद्यमान ही है न द्विवत्तावरण से घटादिकार्य से द्विव्याव मृदाधेरअभिव्यक्त तमक कुदि प्रांग मदोभिव्यक्तिर मृदाद पिंडादि कार्यापेण संस्थान तस्मा प्रागृत्य विद्यम से घटाधिक कार्य आवृतत्वाद अनुपलब्धि नष्टोत्न्न भाव शब्द प्रत्ययेदस्तु अभिव्यक्तिरोविधवापेक्ष पक्ष सिद्धांति पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि आवरण दो प्रकार के हैं नृत् से अभिव्यक्त होने वाले घटाधिक कार्य का आवरण दो प्रकार का है पहला अंधकार और भित्ति आदि तथा दूसरा मृतिका से घट के अभिव्यक्ति होने से पूर्व उस मृतकादि के अवयवों का पिंडादि कार्यांतर के रूप में स्थित रहना अतः उत्पत्ति से पूर्व घटादि विद्यमान कार्य की ही आवृत्त होने के कारण उपलब्ध नहीं होती नष्ट होना उत्पन्न होना रहना न रहना इत्यादि शब्द और प्रत्ययों का भेद तो अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी द्विधता की अपेक्षा से है पिंडकलादेरावैलक्षण युक्तमी चेत तमकुंडदी घटाद्यावरण घटादेश तथा घटादेशंडकस्मा पिंडकलस्थान विद्यम से अनुपलब्धि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 अतः यह कहना ठीक नहीं है कि पिंड और कपाल के संस्थान स्वरूप में विद्यमान ही घटादि की आवृत्ति होने के कारण उपलब्ध नहीं होती क्योंकि आवरण के धर्मों से उनमें विलक्षणता है यदि ऐसा कहें तो न क्षिरोध कादेह क्षिराद्यावरण नैक देशत्व दर्शनात् घटादि कार्य कपाल चूर्णाद्य वयवा नाम अंतर्भा अनावरणत्वना विभक्ता नाम कार्यांतरत्वाद आवरणत्पत्ति है सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि दूध में मिले हुए जलादि के अपने आवरण दुग्धादि के साथ एक देशता देखी जाती है यदि कहो कि घटादि कार्य में उसके कपाल एवं चूर्णादि अवयवों का अंतर्भाव हो जाता है इसलिए उनका आवरण है ही नहीं तो यह ठीक नहीं क्योंकि विभक्त होने पर कार्यांतर होने के कारण आवरण मानना ठीक ही है आवरण आवरण यर्तव्य चेत पिंडकस्थो विद्यमे घटादी कार्यवान्नोपलभ्यत घटादी कार्यार्थिना तदावरण विनाश एव यो न न घटाद्युत्पत्त नैतदस्ती तस्माुक्त विद्यमेवृत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 इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि आवृत्त होने के कारण विद्यमान घटादि की ही उपलब्धि नहीं होती ऐसा कहें तो न अनियम न विनाश मात्र प्रयत्नादेव प्रयत्धिव घटाद्यभिव्यक्ति निर्यता तम आद्यावृत्ति घटादो प्रतिपाद्युत्पत्तौ प्रयत्न दर्शनात् ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह नियम नहीं है आवरण के विनाश मात्र का प्रयत्न करने से ही घटादी की उत्पत्ति हो जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि अंधकारादीप आदि के के की उत्पत्ति में चेत दीपाद्युत्पत्तावपी यह प्रयत्न सोपी तमस्तिरस्करण तस्े घट स्वयमे उपलब्ध्य न ही घटे आदि इति किंजित आधीये किंतु वह प्रयत्न भी तो अंधकार नाश के लिए ही होता है दीपकादि की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह भी अंधकार की निवृत्ति के ही लिए होता है उसकी निवृत्ति होने पर घट स्वयं ही दिखाई देने लगता है इसमें घट में कोई बात बढ़ाई नहीं जाती असामान्यतो नाम प्रकाशवतो घटस्ोपलभ्यम यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्धते प्रदीप प्राग उपलभ्य प्रदीपक्रदीपकनाय प्रदीपकर् प्रकाशवत् प्रकाशव्यम्वाद क्वची दशे ये यथा कुदी विनाशे तस्मान निर्मो नावरण विनाश एव यत्न कार्य इति सिद्धांती ऐसी बात नहीं है क्योंकि युक्त घट की ही उपलब्धि होती है जिस प्रकार दीपक तैयार करने पर प्रकाशयुक्त घट की उपलब्धि होती है उसी प्रकार दीपक तैयार करने से पूर्व उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः अंधकार की निवृत्ति के लिए ही दीपक नहीं जलाया जाता तो और किस लिए जलाया जाता है प्रकाश के लिए क्योंकि प्रकाश युक्त होने पर ही वस्तु की उपलब्धि होती है, कहीं कहीं आवरण का नाश करने के लिए भी यत्न किया जाता है, जैसे भीत आदि का नाश करने के लिए अतः पदार्थ के अभिव्यक्ति के इच्छुक को आवरण के नाशक की प्रयत्न करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है नियमार्थवत्वाच कारण वर्तमान कार्य कार्याणाम आवरण तत्र यदि पूर्वाभिव्यक्त व्यक्तस्य कार्यस्य से व्यवहित वा कपालस्य विनाश एवं य्रीय तदा विदूर्णादत तेनावृत घटो नोपलभ्यत पुनः प्रयत्नापेक्ष घटाद्यभि घटाद्यव्यक्त्यनो नियत एव कारक व्यापारो सुन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 उससे आवृत होने पर भी घट की उपलब्धि नहीं होगी इसलिए पुनः प्रयत् की अपेक्षा रहेगी ही अतः घटादि की अभिव्यक्ति के इच्छुक का कारक व्यापार कर्ता कारण इत्यादि रूप से किया हुआ प्रयत्न ही सफल होता है इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य विद्यमान ही है अतीता नागत प्रत्यय भेदाच अतीतो घटो नागतो घट इत प्रत्योर वर्तमान घट प्रत्यवन्न प्रत्ययवन्नषयत्म युक्त अनागताथी प्रवृत्च न स्यर्थतया प्रवृत्लोकर्दृष्ट योगिना चाचितागत जान से सत्यवान्संचेद भविष्य घट ऐश्वर्य तत्ष प्रत्यक्ष मिथ्या सैत् न चत्यक्षपचर्य भूत और भविष्यत प्रतितियों के भेद से भी कार्य की सत्ता सिद्ध होती है भूत घट भविष्यत घट इन प्रत्ययों का भी वर्तमान घट प्रत्यय के समान विषय शून्य होना उचित नहीं है क्योंकि भविष्यत घट की इच्छा वाले पुरुष की प्रवृत्ति देखी जाती है असत पदार्थ की इच्छा से लोक में किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती इसके सिवा योगियों का भूत और भविष्य तत् ज्ञान तो सत्य ही होता है यदि भावी घट असत्य माना जाए तो ईश्वर का भावी घट संबंधी प्रत्यक्ष भी मिथ्या होगा किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता घटसद्भाव ह्यनुमोचा विप्रतिषेधाच्च यदि घटो भविष्य कुलालादीसु व्याप्रियमाणसुटा प्रमाणे निश्चित काल घट घटस्य संबंधो तस्मिन् भविष्युच्योसि विप्रति सिद्धम अभिधीयत भविष्यन घटो सन्निति न भविष्यति भविष्य अयम् घटो न वर्तत यदत इसके सवा घट की सत्ता में हमने अनुमान प्रमाण भी दिया है तथा उसकी सत्ता न मानने से विरोध भी आता है यदि घट के लिए प्रवृत्त हुए कुम्हार आदि को प्रमाण से यह निश्चय हो गया है कि घट होगा तो जिस काल से घट का संबंध होगा ऐसा कहा जाता है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 शबाज विरुध्यते कस्मा स्व भविष्यूपेण घटो वर्तते वर्त न ही पिंड वर्तमता कपाल घट से नविष्य घट तस्मा कुला व्यापार वर्तमानुत्पत्ते घटो सन्निति न विरुध्यते यदि घटस्य से भविष्यता भविष्य कार्यूप्रतिध्येत तत्प्रतिषेधे विरोध स्या न तो तद भ प्रतिषेधति न चर्वेशा क्रियावता कारकाण वर्तमानता वा और यदि यह कहा जाए कि उत्पत्ति से पूर्व घट असत है और इस असत शब्द का यह अर्थ हो कि कुम्हार आदि के घट के लिए प्रवृत्त होने पर जिस प्रकार उस अवस्था में व्यापार रूप से कुम्हार आदि विद्यमान है उस प्रकार घट नहीं है तो इसमें कोई विरोध नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि अपने भावी रूप से तो घट विद्यमान है ही पिंड या कपाल की वर्तमानता घट की नहीं हो सकती और घट की भविष्यता उस पिंड और कपाल की नहीं हो सकती अतः कुमार आदि के व्यापार की वर्तमानता में पति से पूर्व घट असत है ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है किंतु घट का जो भविष्यता फुटनोट भविष्य में प्रकट होने का भाव ही भविष्यता है कार्यरूप स्वरूप है उसका यदि प्रतिषेध किया जाए तो उसके निषेध करने पर ही विरोध होगा सो उसका तो आप निषेध करते नहीं हैं तथा संपूर्ण क्रियावान कारकों की एक ही वर्तमानता या भविष्यता होती हो ऐसी बात ही है नहीं अभी चतुर्विधा अभावान घटसे तरह तरा भावों घटादनो दृष्टो यथा घटाभाव पटादिव न घटस्वरूपमेव न घटाव सन्पटो भात्म किंतर् भाव, भाव म, एवं घटना प्राग नामपि घटाद स्यात् घटेना व्यपद्य मनवादस्था भावत तथा भावात्मकता भावना भावना सती घट से रागभाव न घटस्व रागुत्पत्तिर्ति इसके सिवा चार प्रकार के अभावों में उत्नोट प्राग भाव प्रध्वंसाभाव अंडोनभाव और अत्यंताभाव ये अभाव के चार भेद हैं भविष्यता ऐसी बात है घट का जो अन्योन्य भाव है वह घट से भिन्न ही देखा जाता है जैसे घटाभाव पटादि ही है घट का स्वरूप नहीं है तथा घटाभाव होने से ही पट अभाव रूप नहीं हो जाता तो फिर क्या होता है वह भाव रूप ही रहता है इसी प्रकार घट के प्राग भाव भाव और अतंताभाव भी घट से भिन्न ही है क्योंकि घट के अन्योन्या भाव के समान घट के द्वारा उनका उल्लेख किया जाता है और उस घट के भाव पट को भाव रूपता के ही समान इन अभावों की भी नहीं है ऐसा होने से घट का प्राग भाव है इस कथन से यह सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्ति से पूर्व घट का स्वरूप ही तदवी व्यपदेशानुपत्ति अथ कल्पयेत शिला शरीर मित य तथा घटस प्राग्भाव शो न घटस्व अर्थन घटा घटस उतोत्तरमेत और यदि घट का प्राग्भाव इस कथन में घट का जो स्वरूप है वही कहा जाए तो घट का यह कथन ही नहीं बन सकता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 प्रागुत्पत्षाणवद्भाभूत घट से स्वरणसत्ता संबंधा उपपत्ति संबंध से अयुत सिद्धांमदोष्तीयुसिद्धवानुपत्तेभूतजोर्ुत सिद्धात भावा अभाव अभावोर वाम सदैव कार्यम प्रागुत्पत्तिरिति सिद्धम एक बात और भी है उत्पत्ति से पूर्व सस के समान अभाव रूप घट का अपने कारण की सत्ता से संबंध होना भी संभव नहीं है क्योंकि संबंध तो दो में ही रहा करता है यदि कहो कि आयुष पदार्थों में ऐसा दोष नहीं आता तो यह ठीक नहीं क्योंकि भाव और अभाव का आयु होना संभव नहीं है जो पदार्थ भाव रूप होते हैं उन्हें की युत सिद्धता या अयुत सिद्धता हो सकती है भाव और अभाव अथवा दो अभावों की नहीं अतः यह सिद्ध हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य सिद्ध हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत ही है किलक्षणन मृत्युनात आह अस्नाया अशतुमिक्षा अस्नाया सव मृत्योलक्षण तथा तया लक्षित मृत्युनाशना कथमशनया मृत्युच्य अश्नाया मृत्यु ही शब्दन प्रसिद्ध हेतुमद्योत यो यसितु ह्यसतमीक्षति सोशनयांतर हंसी जंतून तेना सवयवसना लक्ष्य सनाया इत्याह। यह सब किस लक्षण वाले मृत्यु से आवृत था ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है असनाया से असन भोजन की इच्छा का नाम असनाया है वही उस मृत्यु का लक्षण है उससे लक्षित जो मृत्यु है उस असनाया से यह या सब आवृत था असना मृत्यु किस प्रकार है सो बतलाया जाता है असनाया ही मृत्यु है यह ही शब्द से श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती है क्योंकि जो कोई भोजन करना चाहता है वह भोजन की इच्छा होने के पीछे ही जीवों को मारता है अतः असनाया शब्द से यह मृत्यु लक्षित होती है इसी से असनाया ही ऐसा कहा गया है बुद्ध्यात्मोश्नाया धर्म इति स बुद्धवस्थो हिण्यगर्भो मृत्युच्य तन्मृत्युनेदम कार्य आवृत्तमाचित यथा पिंडावस्थया मृदा घटादय आवृता स्युरी तकुत तदीति मनसो निर्देश सको मृत्युवक्ष कार्य सशिषया तत्कार मन शब्दवाच्य सकक्षण अंतक असना य विज्ञानात्मका धर्म है अतः बुद्धि में स्थित हिरण्य भी मृत्यु कहा गया है उस मृत्यु से यह कार्य वर्ग आवृत था जिस प्रकार पिंडावस्था में वर्तमान मृतिका से घटादी आवृत रहते हैं उसी प्रकार हिरण्य रूप मृत्यु से यह व्याकृत जगत व्याप्त था तनमोकुरुतः इसमें तत् यह शब्द मन का निर्देश कराने वाला है अर्थात उस प्रकृत मृत्यु ने आगे कहे जाने वाले कार्य को रचने की इच्छा से उस कार्य की आलोचना करने में समर्थ मन शब्दवाच्य संकल्पादी लक्षणों वाला अंतकरण किया केिप्राएण आत्मन्वी आत्मन्वीआत्म श्याम भवेयम् अहमेनात्मना मनसा मनस्वी श्यामी प्राया सजापत मनसा मनसास्क नर्चन नर्चयत पूजयन एव आत्मा स्मृतरण चरण अकोत्जापति पूजयत आपो रहात्मक पूजांग भूता अजाजंथ किस अभिप्राय से मन की किया बदलाया जाता है कि मैं आत्मनव अर्थात आत्मवान हूं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 श्रुतंतरसाथ्यासंभवाच्चिक्रम से अर्चते पूजा कुरते वै मे मह्यम कमुद्भत कम अस्मृतु तदे तस्मा हेतुरर्कने रसमेधाकोपयोगी कषाक अर्कत् हेतुरी अनेर नमनचनमेत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 मेरे लिए का जल हुआ है इसी से अर्थात इस कारण से अर्क यानी अश्वेध यज्ञ में उपयोगी अग्नि का अर्क, अर्कत्व है अर्थात यही उसके अर्कत्व में हेतु है यह अग्नि के अर्क नाम की व्युत्पत्ति है तात्पर्य यह है कि अर्चन से यानी सुख की हेतुभूता पूजा करने से तथा जल का संबंध होने से अग्नि का अर्क यह गौड़ गुणकृत नाम है या य एव यथोक्त अर्कर्कत्व वेद जाना कमुदक कम सुखम वाम वा सामया ह वावधारणार्थे अस्मी एवं विदे एवं विद्यम भवति जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त अर्क का अर्कत्व तो जानता है उसे क जल या सुख होता है क्योंकि क यह जल और सुख का समान नाम है ह और वै ये निश्चयार्थक निपात है अर्थात उसके जिले लिए जल या सुख होता ही है इसे इस प्रकार जानने वाले को अर्थात इस प्रकार जानने वाले के लिए जल या सुख होता है